च सुना सूना पुल फूल दूर दूर बगुला, बगुला, भूत, भूत उस उस, बोरे बुरा भूरा सुख सुख सुख मुका मूका मुखर मूक